बोलवृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्कमगल तम बागमृत जगत्प्रिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमा तत् वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवा श्री रूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ली विशाखान्ताई आजान लिद्धितुजौ संकीर्त संकर्णित नईकमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्कुण अनर्पित चलीम चरातरुणयावतीर्ण कलौ सामपयत उन्नतोज्वलसा स्वक्ति हरिपुरट सुंदरद्विकदंब संदीपीत सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन वाछाकलुभ्य सिंधुभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टिउ्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते वृंदावन बहरी मंगल श्री चैतन्य चरतामृताली परिच्छेद चौहत्तरवी प्यार श्रीमंद महाप्रभु के दिव्य उन्माद का वर्णन कर रहे हैं मनोविज्ञान में उन्माद का जो स्वरूप है वो ये कि जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से मुक्त होकर के सामाजिक जो परिवेश है उससे मुक्त होकर के जहां कोई आचरण करता है उसको उन्माद कहते हैं मनोविज्ञान के अनुरूप हमारे मस्तिष्क के तीन विभाग हैं एक है चेतन मस्तिष्क दूसरा है अचेतन मस्तिष्क तीसरा अर्ध चेतन मस्तिष्क कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चेतन मस्तिष्क में अहम नाम करके ईगो नाम करके एक पहरेदार रहता है वो ईगो हमको उन कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है जो हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप हैं या सामाजिक स्वीकृति के अनुरूप हैं जिनको समाज स्वीकृत नहीं करता नेतायो निताएगौ। हरी गोर जिनको समाज स्वीकृत नहीं करता ऐसी यदि कोई इच्छाएं वासनाएं हृदय में उठती हैं, तो वो अहम नाम का जो पहरेदार है ईगो वह उनको अवचेतन या अर्धचेतन में फेंक देता है परंतु तो वे वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, मरती नहीं हैं, वे वहां कैद रहती हैं। और जब वह ईगो तमोगुण की अधिकता के कारण रात्रि के समय सो जाता है उस समय अवचेतन मस्तिष्क से वे बासनाएं निकल करके हमारे चेतन मस्तिष्क में आ जाती हैं और चेतन मस्तिष्क में आकर के कल्पना के साथ में जुड़ करके वे एक स्वप्न के दृश्य को उपस्थित कर देती है तो स्वप्न सिद्धांत मनोविज्ञान का इसमें दो तरह के प्रवृत्ति रही फ्राइड नाम का जो मनोविज्ञानिक रहा उसने तो यह कहा कि हमारे चित्त की विभिन्न वासनाओं में सबसे प्रबल वासना काम वासना है और वो काम वासना अत्यंत प्रबल होने के कारण विशेष रूप से अनेक रूप धारण करके वो सामने आती है परंतु ये बात कहीं अतिशयोक्ति सी एक्सिग्रेशन किया गया था इसमें इसलिए वो जो चौधरी थी वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा मान्य नहीं हुई प्रभावशाली तो है क्योंकि वो तो हर जगह काम को देखता है फ्राइट वो तो सभी कविताओं में काम देखता है सभी सारी कलाओं में काम देखता है और कहता है दबी हुई जो काम वासना है उसको ही कहीं सबलिमेट करके कहीं उदाती कृत करके काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया या कलाकृति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया परन्तु ये बात नहीं है और भी बहुत सारी वासनाएं हो सकती है एक दूसरी जो सिद्धांत आया वो मनोविज्ञान का एक सिद्धांत आया कि व्यक्ति का समाज के भीतर एक व्यक्तित्व बनता है तत्व तक, तो तक काम वासना नहीं बल्कि वो व्यक्तित्व ही ईगो है मूल रूप में जो आह है तो समाज में उसका जन्म उसकी स्थिति उसका पद उसकी पारिवारिक जो प्रवेश है इन सबों को लेकर के एक व्यक्तित्व एक प्रत्येक व्यक्ति का होता है जो कि देश काल और पात्र इन तीन परिस्थितियों से निरंतर निरंतर प्रभावित होता है और इनके आधार पर ही उसका एक अपना व्यक्तित्व बनता है कि मैं कौन हूं मैं किससे बात कर रहा हूं मैं कहां पर खड़े होकर के बात कर रहा हूं इस समय कौन सा काल है तो देश काल पात्र इनकी परिस्थितियों को देख करके वह एक व्यक्तित्व उसका उसे कार्य करवाता है परंतु जब व्यक्ति अपने सामाजिक व्यक्तित्व से उसका जो व्यक्तित्व बना है उस व्यक्तित्व से वह मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में जो भी भावनाएं आ रही हैं उन भावनाओं को व्यक्त करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम उन्मत्त पागल कहते यही है भावोन्माघ श्रीमंत महाप्रभु का अपना जो सामाजिक व्यक्तित्व तो रहा होगा उस परिवेश में उससे श्रीमद महाप्रभु या राधारानी का अपना जो व्यक्तित्व वहां के परवेश में रहा होगा विरह की अवस्था में श्री राधा रानी से अपने उस व्यक्तित्व से कहीं मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के हृदय में जो भाव आ रहा है उसे अनुचित स्थान पर अनुचित काल में अनुचित लोगों के सामने भी वह उसको व्यक्त कर देते हैं तो भावुन दशा में जहां भावोन्माद नहीं है वहां तो अंतरंग में किसी सखी से ही कोई बात कहेंगी एक उचित परिस्थिति एकांत देखकर के कोई बात कहेंगी जहां ये भी विचार नहीं रहे कि मैं कहा बोल रही हूं कहा अपने विलाप को प्रकट कर रही हूं तो उस दशा को सामाजिक परिवेश में उस विचारधारा को उस व्यवहार को कहीं उन्माद कहा जाएगा कि ये पागल स्थिति है श्रीमंद महाप्रभु की भी यही उन्माद दशा है और उन्माद दशा में कभी तो महाप्रभु बिल्कुल बढ़िया ढंग से व्यवहार करते हैं जो जैसा है उसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं जैसे अभी अभी दिखाया श्री पुरीदास छोटा सा बालक है उसको महाप्रभु के चरणों में शिवानंद सेन ने समर्पित किया और महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कह कृष्ण कह और वो बोल नहीं रहा है महाप्रभु को सब होश है अब इस समय बिल्कुल जो व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कर रहे हैं कि भाई मैंने लता पताओं को कृष्ण नाम मिलवा दिया तू क्यों नहीं बोलता है और उस समय श्री स्वरूप दामोदर रहस्य उद्घाटित करते हैं कि आपके मुख से कृष्ण नाम सुन करके इसने मंत्र समझा है और मंत्र का शी विद्य मंत्र छह कानों में यदि मंत्र पड़ जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है इसलिए मंत्र है यह शास्त्र की एक विधि है इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है आपके तो कह रहे हैं कि तुम बोलो तो वो बालक तब सात वर्ष का बालक और इतना सुंदर श्लोक पढ़ता है शुरू शोक मक्ष मंजन मुरस महिंद्र मणिधामा वृंदावन तरणी नाम मंडन मखिलम हरि जयती परम सुंदर यहां पर रूपक का प्रयोग किया गया था तो वृंदावन की तरणियों के श्री कृष्ण ही जहां मंडन हो करके आभूषण हो करके विराजमान हैं ये अध्यवसाय जो है वो अध्यवसाय यहां पर प्राप्त अध्यवसाय का मतलब है किसी वस्तु में किसी वस्तु का आरोप इसको तकनीकी भाषा में शास्त्र की भाषा में इसको अध्यवसाय कहेंगे तो अध्यवसाय का यहाँ प्रयोग है आरोप का कहीं प्रयोग है इंपोज की गई है कोई चीज उसको यहां प्रस्तुत किया गया अब श्री महाप्रभु कभी कभी जब उन्माद दशा आती है उस उन्माद दशा में भूल जाते हैं कि मैं कौन से संत आश्रम में हूं मैं कौन हूं कहा बैठा रहा हूं कौन से बात कर रहा हूं इस पूरे परिवेश को महाप्रभु भूल जाते हैं उसी एक उन्माद की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन तो एक दिन श्री प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए सिंह द्वारे दिनों आशी कौरिया बंधने और वहां पर सिंह द्वार के ऊपर जो द्वारपाल विराजमान हैं उन सिंह द्वार के द्वारपाल को भी श्रीमंद महाप्रभु ने बंधन किया तो उनकी आज्ञा के बिना कैसे मंदिर में कैसे प्रवेश किया जाए तो उनको भी वंदना कर रहे तारे कहे कहा कृष्ण मोर प्राणनाथ? नाथ अब वहां पर वो भूल गए अपने व्यक्तित्व को और उन मादशा एकदम उत्पन्न हुआ और उससे कह रहे हैं कि कहा कृष्ण मोर प्राणनाथ? अरे भैया कृष्ण कहाँ है मेरे प्राण कहां हैं मोरे कृष्ण देखाओ बल्ले धरे तार हाथ मुझे जरा कृष्ण का दर्शन करा दो ऐसा कहकर के उसके हाथ पकड़ रहे हैं और जोर दे करके कह रहे हैं कृष्ण कहा है मुझे उनको दिखा दो सही कहे यहां है ब्रजेंद्र नंदम वो बालपाल जो हैं वे कह रहे हैं कि आइए श्री कृष्ण यहां है उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर वे दर्शन इशारा करते हैं सही कहे यहां ब्रजेंद्रइए तुम संग कराओ दर्शन तुम मेरे साथ में आइए मैं तुमको अभी दर्शन कराता हूं ऐसा जो कहा ये तो महाप्रभु तो जैसे उससे लपट रहे हैं वो कह रहे हैं तुम्हें मोर सखा देखाओ कहा प्राण नाथ तुम मेरे सखा हो मेरे प्राणनाथ नाथ कहा है ये ये उन्माद दशा महाप्रभु का अपना जो सामाजिक व्यक्तित्व है उससे परे हट करके श्री राधा भाव उसमें महाप्रभु कह रहे हैं आम आदमी तो समझेंगे कि राधा भाव क्या होता है पर तो महाप्रभु उस व्यक्तित्व में आ गए हैं और उस राधा भाव में अवस्थित होकर के कह रहे हैं कि मेरे प्राण नाथ कहा जगमोहन गेला धोरी तार हाथ, महाप्रभु उसको छोड़ नहीं रहे द्वारपाल को और द्वारपाल का हाथ पकड़ करके वो जगमोहन तक ले गया जय विजय मंडप वहां तक ले गया है श्री जगन्नाथ मंदिर के चार भाग हैं एक है निज मंदिर उसके बाहर दूसरा जो भाग है वो है जय विजय मंडप जिसको जगमोहन कहते हैं तीसरा जो है वो है नाट्य मंडप जो बड़ा हॉल होता है और उसके बाद में भोग भोगमंडप वृन्दावन के भी जितने भी मंदिर बने वे प्राय इसी पैटर्न पर बने हैं गोविंद गोपीनाथ नरंद मोहन सारे मंदिर इसी मंदिर उसके आगे जगन्नाथ जगमोहन जगमोहन के बाहर नाट्यमंडप नाटमंडप के सामने आजकल उसमें प्रायः सब जगह कीर्तन होता है कीर्तनिया का कोठली श्री जगन्नाथ जी में वही भोग आता है वो भोगमंडप है तो श्री एते बल्ले जगमोहन गेला धरे हाथ जगमोहन में उनके हाथ को पकड़ करके चले और कह रहे तुम मेरे सखा हो सही बोले ऐ देख श्री पुरुषोत्तम और ऐसा कह करके जब वहां जगमोहन में पहुंचे और उसने द्वारपाल जो है उन द्वारपाल जी ने कहा ये रे पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम मेत्र भरिया तुम करो हो दर्शन मेत्र भर के तुम इनका दर्शन करो ऐसे जो कहा गरुड़ पाछे रहे जगन्नाथ हर मुल्ली बादल उस समय श्री महाप्रभु एकदम प्रेम में विभल हो गए और गरुड़ का दर्शन करके गरुड़ के पीछे खड़े हो गए महाप्रभु आगे नहीं गए पर एक बार पहले शुरू शुरू में जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन तो सीधे जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े थे तब से महाप्रभु रुक जाते हैं अभ्यास से महाप्रभु का ऐसा पड़ गया कि वे श्री गरुण मंदिर के गरुण स्तंभ उनके पास में ही खड़े हो जाते हैं और गरुण के पीछे खड़े हो करके दर्शन कर रहे हैं देखें जगन्नाथ हम मुरली बदन उस समय श्री जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं कि ये मुरली बदन श्री कृष्णचंद्र के रूप में जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु में कभी जो कुरुक्षेत्र मिलन में जैसे श्री राधा रानी वृक्ष की ओट में होकर के कृष्ण का दर्शन करती हैं इसी प्रकार श्री गर्ण स्तंभ उसके एक किनारे होकर के महाप्रभु जिस कोण से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं उस समय केवल जगन्नाथ जी दिखते हैं श्री सुभद्राजी और श्री बलराम उनका दर्शन नहीं होता है महाप्रभु जिस कौन से दर्शन करते हैं वहां पर केवल कृष्ण का दर्शन हो रहा है जैसे श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करके आप वृक्ष की ओट में होकर के लताओं की ओट में होकर के कृष्ण का दर्शन करती हैं और किसी का दर्शन नहीं करती हैं ऐसे शिवन महाप्रभु उसी भाव से दर्शन करते हुए विराजमान कभी भोगमंडप जो है उनके चौखट के ऊपर हाथ रख लेते हैं आज भी महाप्रभु के उंगली के जो चिन्ह है वो वहां पर विराजमान है गर्ण स्तंभ पर भी और भोगमंडप पर भी ए लीला निज ग्रंथ श्री रघुनाथ दास गौरा स्तव कल्प वृक्ष कर प्रकाश इस नीला का श्री रघुनाथ दास जी ने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष नामक अपने ग्रंथ में इसका प्रकाशन किया है वहाँ पर स्तवावली में गौरांग तो तो दधन उन्मदृष्टुम प्रियमित यदुक्त भूजांगो हृदय माम मदय संवाद जो है उनकी शैली में निरूपण कर रहे हैं रसकों की एक शैली रही कि कहीं वे वस्तु का वर्णन करते हैं और कहीं संवाद के माध्यम से वे अपने भावों को व्यक्त करते हैं यानी श्री स्वामी हरिदास जी का काव्य देखें तो वहां पर जितना भी वर्णन है वो सब संवाद शैली में पूरी केलेमाल उसके सब 120 सौ बीस पद सबके सब, सब संवाद शैली में है सखियों का संवाद हो रहा है कहीं राधानी का संवाद हो रहा है कहीं किसी का संवाद संवाद का ही वर्णन है संवाद के माध्यम से ही वर्णन किया गया क्योंकि संवाद के माध्यम से अनेक जो संचारी भाव है उन संचारी भावों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है संचारी का तात्पर्य है जैसे किसी सरोवर में लहर उठे सरोवर में ही डूब जाएं इसी प्रकार स्थाई इस भाव रूपी सरोवर में छोटे छोटे सहायक भाव उठें और वहीं डूब जाएं उनका नाम है संचारी तो संचारी संचारी तो भाव जो है, उन संचारी भावों का जैसे कहीं एक एक शब्द में प्रकाशन हो जाता है वो प्रकाशन यहां श्री महाप्रभु के संवाद में हो जाता है कांता? मेरे कांत कहा हैं शब्द में कितनी व्याकुलता है उत्सुकता उसकी अतिशयता और साथ के साथ में दुख हाय इतने दिन हो गए मुझे प्यारे का दर्शन नहीं मिला ये जो भाव है अत्यंत अत्यंत क्लेश का ये क्लेश का और उत्सुकता के दोनों भाव यदि वर्णन करेंगे तो तीन चार पांच लाइन लग जाएंगे खर्च करनी पड़ेंगे और यहां एक शब्द के द्वारा उतने सारे भावों को प्रकट कर दिया इसलिए संवाद शैली की अपनी बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें अनेक भावों को एक छोटी सी पंक्ति में एक आधे वाक्य में उन बात, बातों को कहा जा सकता है मे कांत है, वो मेरा ही है किसी दूसरे का नहीं है ये मे शब्द में मेरा कांत इसमें कितनी ममता विराजमान है कांत कहकर के वो ही मेरा एकमात्र परम प्रिय होकर के जो अपूर्व अन्यता है वो अनंतता के भाव को वो मेरा कांत होकर के विराजमान है मैं उसकी कांता होकर के विराजमान हूं ये श्रीमद महाप्रभु भावोल भाव आवेग में भावोन्द में महाप्रभु अपने उस प्रीति को कहीं सामने प्रकट कर देते हैं कि हे कांत तुम कहां हो कहां हो मेरे कांत कहां हैं सखे हे सखे तेरे ऊपर ही मेरा पूर्ण विश्वास है विश्रम करके जो भाव उसको प्रकट करते हुए हे सखे तू मेरा परम परम प्रिय होकर के विराजमान है।, है उनको दिखा दे तब मैं न जाने कितने भाव छुपे हुए हैं जिसने मेरे साथ में वो नीला की जिसने वह श्रृधारण किया जिसका वह वर्ण है जिसका वह वह है जिसका वह वेश है में न जाने कितने कितने भाव आ जाएंगे उनका वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो पंक्ति की पंक्तियां अध्याय के अध्याय उनके वर्णन में लग जाएं और सारे भावों को कहीं सामासिक रूप में समास रूप में संक्षेप में कहीं प्रस्तुत किया जाता है तो वो केवल एक तम शब्द में न जाने क्या भाव कितने कितने भाव प्रस्तुत कर दिए गए तो इससे संवाद शैली बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शैली है और उसमें सारे भाव अत्यंत अत्यंत प्रकट हो जाते हैं तो कौमे मेरा किसी दूसरे का नहीं हो सकता है ये ममता एकाधिकार एकाधिकार को प्रकट करते हुए वह कहाँ है हा इतने दिन से दर्शन नहीं हुए परम उत्सुकता वह कांत है उसकी कौन सी वस्तु परम्परम प्रिय नहीं है जो मेरे चित्र को चुराने वाली नहीं है कृष्ण राम कृष्ण है वो आकर्षण करने वाला है वह वा सब के ऊपर शासन करने वाला आनंद रूप होकर के वह विराजमान है कृष्ण भूवाचको शब्द निर्वृत्ति वाचक वह सत्ता रूप आनंद रूप होकर के विराजमान परंतु वह आकर्षक होकर के विराजमान है सके। हाँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ उसका दर्शन करा दो दर्शन करा दो हाँ, इस समय तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है व्यवस्था नामक जो भाव है वो प्रकट हो रहा है कि मेरे पास में अनं गति हो करके हे द्वारपाल तुम ही विराजमान हो तुम कृष्ण का दर्शन करा सकते हो वेती तुम्हारे अलावा एवं शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और एवं शब्द के राय तेरे अतिरिक्त तो और कोई दूसरा मुझे दर्शन नहीं करा सकता है द्वार आह तेरी कृपा से ही प्यारे की प्यारे का दर्शन मुझे हो सकता है तुम द्वार के स्वामी हो और जब तक द्वार पाल का अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक कोई उस भवन में प्रवेश नहीं कर सकता है प्रवेश कराने वाले तुम ही हो आज तुम ही मेरे गुरु हो करके तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो करके एकमात्र विराजमान हो जहां द्वाराधिप है वो द्वार गुरूप हो करके ही विराजमान हनुमान चालीसा में राम द्वारे तुम रखवारे यहां पर हनुमान जी का गुर रूप प्रकट किया गया ऐसे यहां पर भी गुरूप तेरी कृपा के द्वारा ही उस मंदिर में प्रवेश होगा अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं बता सकता है तो ऐसा कहते हुए उन्माद उन्मत्त हो करके श्रीमद महाप्रभु उन्मत्त की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और उस द्वारपाल के हाथ को पकड़ करके प्रार्थना करते हुए अपनी विवशता विकल्पता दिखाते हुए कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण दर्शन करा दो कृष्ण दर्शन करा दो गच्छ दुष्टुम इति उस समय द्वारपाल कह रहे हैं कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो अ श्री महाप्रभु का स्वरूप कहीं स्पर्श मणि का स्वरूप है जो जिसको छू ले उसको ही में बना दे सोना बना दे बुद्वाल भी महाप्रभु के भाव में ही आविष्ट होकर के सखी भाव को धारण करके अरे सखी जल्दी चल जल्दी चल ऐसा कह करके के द्रुतम दुष्टम प्रिय अपने प्रिय का दर्शन करने के लिए चल प्रिय का दर्शन करने के लिए चले अरी चल बेग छी ली हरिसंग खेलन जाए ऐसे प्रार्थना करते हुए वो हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं भुजांत तो उसकी भुजा को पकड़ करके उसके कंधे को पकड़ करके द्वार महाप्रभु जा की दयनीय दशा में विकल दशा में उनको जैसे सहारा देने का माध्यम बन गया है तो महाप्रभु उस समय द्वारपाल के कंधे को पकड़ करके आगे जा रहे हैं जैसे स्वयं चलने की दशा नहीं है सामर्थ्य नहीं है और महाप्रभु में कहीं स्तंभ नाम करके जो सात्विक भाव है वह सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है उस स्तंभ दशा में जड़ता की दशा में कंधे के ऊपर हाथ रखकर के उसके सहारे जा रहे हैं दृष्टुम प्रिय मिति तदुक्तें धृत तत् भुजानता थी। में कितने भाव छिपे हुए हैं कि जहां किशोरी शाम सुंदर को अपनी अंग कांति भी प्रदान कर दी है और अपना भाव भी प्रदान कर दिया है अंगका सहित जब भाव प्रदान किया गया उसमें जो आस्वाद की प्राप्ति है वो आस्वाद की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है जब तक कान्ति नहीं है जब तक श्री राधिका का स्वम्धारण नहीं किया गया तब तक वो भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं जैसे नाटक में पहले रेहर्सल करना और एक फुल ड्रेस फुलर्सल दोनों में जैसे अंतर है तो फुल ड्रेस रिहर्सल जब की जाएगी तब उसका जो भाव जितनी जल्दी प्रकट होते हैं नटके हृदय में भी उतना भी सामान्य दृष्टि में प्रकट नहीं होते हैं तो महाप्रभु को रूप भी मिला हुआ है राधारानी का और भाव भी मिला हुआ है रूप सहित जब भाव है तो वो भाव परम परम उन्माद को प्राप्त करके प्रकट हो रहा है उन्माद सहित प्रकट हो रहा है अत्यंत प्रभावशाली होकर के प्रकट हो रहा है गौरांग गौरा कहकर के जिनका अंग और हृदय अंग के दोनों अर्थ अंग माने हृदय अंग माने शरीर दोनों ही गौरांग राधा भाव और दुति दोनों से युक्त होकर के जो विराजमान हैं हृदय गौरांग की उस शोभा का जब मैं हृदय में विचार करता हूं वे गौरांग मेरे हृदय में स्वयं उदित होते हुए मुझको भी मतवाला कर रहे हैं ये श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने महाप्रभु के इस श्लोक को वर्णन किया और इसी के आधार पर श्री कविराज गोस्वामी ने यह पूरा का पूरा चरित्र वहां पर उसकी व्याख्या निरूपण की है काले गोपाल बल्लभ भोग शंख घंटा नाद सह इसी समय गोपाल बल्लभ भोग आया और गोपाल बल्लभ भोग आकर के जब भोग पूरा हो गया घंटा शंख ध्वनि ये हो रही है और श्री ठाकुर की आरती का उस समय दर्शन हुआ तो आरती बाजू आरती का समय भी उस समय हो गया है आरती दर्शन की अपनी विशेषता है आरती दर्शन एक प्रकार से सर्वांग दर्शन का सौभाग्य है ठाकुर के सभी अंगों का पूर्ण दर्शन हो ये सौभाग्य का एक अवसर आरती का समय है इसलिए वैष्णवगण दौड़ करके आरती में जाते हैं आरती हो रही आरती हो रही चलो चलो चलो चलो तो आरती दर्शन की अपनी महिमा है सर्वांग दर्शन तत्त्वतः भक्तों की आरती ही वहां पर विराजमान है और हमारे ब्रिज के जो रसिक हैं उन्होंने तो कहा कि आरत इनको मिलन की आरत औरन हो और आर बार आरत करे, होसम खिजाबे सोए भगवत सिंह जी ने कहा कि इन इनिकनों को आरती जो है व्याकुलता है वो की आरत इनको मिलन की इनको मिलने की आरती है के हृदय में श्याम सुंदर को मिलने की आरती है तो आरत इनको मिलन की और ना आरत कोई कोई दूसरी आरती नहीं है मिलन की आरती है और प्रियालाल को तो इच्छा हो रही है आरती करने की मिलन करने की दोनों के हृदय में और उस समय घंटों यदि कोई आरती करे तो खजम खिजावे सोए अखबार आरत करे खजम खिजावे सोए अर्थात ज्यादा जो वैदिक विधि है उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है मूलतः सेवा करते समय भाव का ध्यान रखना चाहिए और तो मूल भाव जो है वो मूल भाव श्री प्रिया लाल परस्पर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं फिर भी सखीगण उनका दर्शन करते हुए विराजमान है और तो सर्वांग दर्शन की जो उत्कंठा वही आरती हो करके प्रकट और आरती के समय वो उत्कंठा विशेष रूप से प्रकट भी होती है तो आरती का भाव हुआ सर्वांग दर्शन आरती का भाव हुआ श्री प्रिया जी की लाल जी के प्रति जो आरती है उस भाव का दर्शन और सखी सखीगणों में युवल सरकार के परस्पर मिलन के व्याकुलता उसका दर्शन करते हुए उनकी व्याकुलता बढ़ा करके उनको परस्पर मिलन प्राप्त कराना ये आरती का मूल भाव होकर के विराजमान है तो आरती हुई माला पराया प्रसादी उस समय किसी सेवक ने श्री जगन्नाथ जी के जो अंग सेवक हैं उन किसी अंग सेवक ने महाप्रभु को सुंदर माला धारण कराई गोपाल वल्लभ भोग के बाद में और इसके बाद में महाप्रभु को प्रसाद हाथ में दिया भोग सर्व हाँ तो भोग सल्य जगन्नाथ सेवक दंग प्रसाद लैया प्रभु कई आगमन जगन्नाथ जी के जो अंग सेवक हैं उनमें वे आए महाराज श्री महाप्रभु को माला प्रसाद की प्रदान की और माला प्रसाद प्रदान करके हाथ में महाप्रसाद दिया आस्वाद दूरे रहो धे मन माते की बात तो बड़ी दूर अभी तो महाप्रभु के हाथ में प्रसाद आया है परंतु तो उसका अभी नहीं लिया है आस्वाद की बात तो दूर महाप्रभु कह रहे हैं यार गंधे मन माते आज प्रसाद की गंध मात्र से महाप्रभु का मन मत वाला हो रहा है क्योंकि महाप्रभु उस महाप्रसाद में श्री कृष्ण के अधरों की जो गंध है उस गंध को सुध रहे हैं वहां पर जो गंध है वो इलायची कस्तूरी इत्यादि की गंध नहीं है जायफल जावित्री की गंध वो मुख्य नहीं है मुख्य गंध जो है वो श्री कृष्ण के अधरामृत की गंध उस प्रसाद में बसी हुई है उसका आस्वादन ले रहे हैं बहुमूल्य प्रसाद से वस्तु सर्वोत्तम वो प्रसाद बहुमूल्य है और महाप्रभु आज ये अंतर कर सकने में भी समर्थ हैं कि कौन सी वस्तु का प्रसाद की गंध है और कौन सी श्री जगन्नाथ जी के अधरामृत की गंध है इन दोनों का विश्लेषण इन दोनों का विभाजन कर सकने में श्री महाप्रभु अपू से गंध विराजमान हैं और महाप्रभु के फेलाव की गंध विशेष रूप से श्री राधा रानी को उस समय विमोहित करती हुई विराजमान हो रही है अत्यंत बहुमूल्य प्रसाद ये सामान्य अधरा मृत की गंध प्राप्त करना यह हर एक के बस की बात नहीं है इसके लिए बहुत बड़ा कोई धनी होगा वो ही इस धन को प्राप्त कर सकेगा अल्प तो खाए थे सेवक परय यतन उसके उस प्रसाद का अल्प भोजन करने के लिए भी सेवक करिल यतन गण, जो सेवक जन हैं वो यतन करते श्री प्रिया लाल के फेला लव से युक्त तांबुल को ग्रहण करने में मंजरीगण भी एकदम तरसती है और उनको भी वो सही में प्राप्त नहीं होता है तो उस प्रसाद का थोड़ा सा खाने के लिए महाप्रभु अत्यंत अत्यंत सेवक से प्रयत्न कर रहे हैं और मांग करके उस सेवक से ले रहे हैं तो इते सेवक कौर इन यत्न श्री महाप्रभु पुजारी जी जो है उनसे यत्न कर रहे हैं और महाप्रभु उसी भाव से क्षिप्रिया के भाव से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं अल्प महाप्रभु जुबाते जुभा महाप्रभु ने उसमें से बहुत थोरा सा ऊपर रखा और आर सब गोविंदर आम चले बांधे और बचा हुआ जो प्रसाद था वो गोविंद को दे दिया कि बांध के ले जाना बांध के रखना मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब तो ले लेना ये लोभी का स्वभाव है कि ग्रहण कर लिया है फिर भी संतोष नहीं हुआ जो बचा हुआ है उसको भी श्री महाप्रभु ने थोड़ा सा मुंह में डाला और गोविंद जो है उनने उनको अंचल में बांध लिया गोविंद साथ में विराजमान है कोट अमृत स्वाद पाया प्रभु चमत्कार आज प्रभु के हृदय में परम उस करोड़ों अमृत को जैसे प्राप्त कर लिया हो श्री जगन्नाथ जी तो सदा ही भोग लगाते हैं पांतो भक्त की अपनी भाव दशा के उच्छलता के आधार पर कभी कभी श्री कृष्ण के अधराम का स्वाद भक्त को प्राप्त होता है अन्यथा वो प्रसाद का जो भौतिक स्वरूप है उस भौतिक स्वरूप में ही अटक के रह जाता है आज श्री महाप्रभु क्योंकि विशेष भाव दशा में विराजमान है इसलिए नित्य तो प्रसाद ग्रहण करते हैं महाप्रभु एक भक्त के रूप में परंतु तो आज महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं प्रिया के रूप में निताय गौर ये दोनों में अंतर है महाप्रभु नित्य ही प्रसाद ग्रहण करते हैं परंतु तो आज जो विशेष बात कही कि आशवाद रहे दूर यार गंधे मने माते कि आशवाद तो बड़ी दूर की बात है उसकी गंध मात्र मन को मतवाजा कर रही है और वे गोविंद को बचा प्रसाद प्रसाद दे रहे हैं। रहे हैं, हैं, को ग्रहण करने की अभिलाषा है और अमृत स्वाद उस उसमाद दशा में श्रीमद महाप्रभु जिस समय जगन्नाथ जी के उस प्रसाद में श्री प्यारे की अधरामृत की गंध प्राप्त करते हैं प्यारे के अधरामृत के लव को फेला लव को जब प्राप्त करते हैं तो उस फेला को प्राप्त करके अपूर्व स्वाद आ रहा है प्रसंग जो चल रहा है वो श्री राधा रानी श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका आस्वादन चल रही है पिछले आ, पिछले अध्याय से तीन अध्यायों से वही प्रसंग चल रहा है कभी गंध का कभी रस का कभी रूप का आस्वादन कर रही है यहां पर रूप और यहां पर रस और गंध इन दोनों का एक साथ आस्वादन अध रहा है कभी पांचों चीजों का अलग अलग आस्वादन कभी संयुक्त रूप में भी इन शब्द स्पर्श गंध इनका आस्वादन शिवन महाप्रभु ले रहे हैं क्या रस भोग है ये इसका नाम है रस चरण ये रस चरण करते हुए महाराज महाप्रभु विराजमान है चरवण का तात्पर्य है कि उसको कहीं दांत से दबा करके निचोड़ा जाए तो उसका नाम चरवण है केवल ऊपर से चाट लेने से काम नहीं चलेगा चरवण करने में जो स्वाद है वो कहीं दूसरी जगह स्वाद नहीं है और महाप्रभु उस तनिक से जा जरा से अंश को मुंह में लेकर के उसका चरवण करते हुए उसमें क्या गंध है अधरा की अधरा की क्या स्वाद है क्या रंग है इन सब का शब्द स्पर्श का उस प्रसाद के भीतर जो छिपे हुए हैं उनका अलग अलग चरण करते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान है ए द्रिव्य ए तो स्वाद कहाँ भाईते आय अरे इस द्रव्य में इस सामग्री में इस भोजन की जो सामग्री है इस भोजन की सामग्री में इतना स्वाद कहाँ से आ गया संचालित अधिक जरूर श्री कृष्ण ने अपने का इसमें संचार कर लिया है हाँ। क्या दशा है ये महाप्रभु की क्या उन्नत दशा है इसका एक अंश भी कभी कृपा से यदि स्फुर्त हो जाए भगवत प्रसाद लेते समय तो जीवन धन्य हो जाए वही ये आस्वाद की पराकाष्ठा होगी तो कृष्णर अधरा संचालित महाप्रभु उसी परम परम आस्वाद का अनुभव कर रहे हैं कि आज श्रीमद महाप्रभु की भावदशा जैसी होगी उस भावदशा के अनुसार उस प्रसाद का महिमा भक्त के सामने प्रकट होगी और यदि भावदशा नहीं है और उस भावदशा के न होने पर भी यदि देखा देखी अनुसरण किया जाएगा तो वो वह है कि प्रसाद इतनी महिमा है इसे एकादशी के दिन भी हम तो दाल भात खाएंगे तो तुम दाल भात खा रहे हो प्रसाद नहीं खा रहे हो उसमें ये पता लग रहा है तुमको कि नमक ज्यादा है कि मिर्च ज्यादा है कि कम है तो वो महाप्रसाद की महिमा को समझ करके ऐसा करना वो उचित नहीं है क्योंकि वैष्णव तो सदा महाप्रसाद ही ग्रहण करते हैं महाप्रसाद के अतिरिक्त कभी कोई दूसरी वस्तु ग्रहण करते ही नहीं है जहां यह निषेध किया गया के एकादशी के दिन अन्न वहां महाप्रसाद अन्न का ही निषेध है करने तो कभी ग्रहण ग्रहण करता करता ही ही नहीं है है वो तो सदा ही करता है। तो महाप्रसाद को यदि शास्त्र की आज्ञा से कभी महाप्रसाद उसमें अन्न को छोड़ा जाए अन्य जो अन्न है शास्त्र जिनकी अनुमति देता है एक एकादशी के दिन उन्हीं वस्तुओं को उन्हीं के वस्तुओं को ग्रहण किया जाएगा अंध को ग्रहण नहीं किया जाएगा इसलिए महाप्रसाद की आय में कोई अपनी जुवा का संतर्पण करना चाहे तो वो उचित नहीं है ये सिद्धांत की बात हुई इसलिए पंत महाप्रभु यहां पर अपूर्व से भाव भावदशा में विराजमान है यदि तुम्हारी भी ऐसी भावदशा है तो निकुंज में एकादशी नहीं है यह बात तो सब स्वीकार करते हैं भाई नुकुंज में एकादशी नहीं है नुकुंज में तुलसी पूजन नहीं है परंतु तो साधक अवस्था में जब हम हैं तो तुलसी पूजन भी होगा साधक अवस्था में जब हम हैं तो एकादशी पालन होगा साधक अवस्था में गुरु प्रणाली उसको यथावस्थित स्वरूप में गुरु प्रणाली को बंदन भी किया जाएगा मंजिली स्वरूप में तो सदा वहां पर बंदना होगी परंतु तो यथावस्थित स्वरूप में यहां पर मंजरी स्वरूप में भी और यथावस्थित स्वरूप में दोनों स्वरूपों में गुरु की वंदना है जबकि वहां केवल मंजरी स्वरूप में आनुगत्य है वंदना है तो ये तीन चीज एकादशी व्रत तुलसी बंदन और गुरु परंपरा की यथावस्थित स्वरूप की वंदना ये तीन चीज गोलोक में नहीं है परंतु भव जब हम हैं तो ये तीन चीज निरंतर निरंतर इनका पालन करते हुए रहना ही चाहिए क्योंकि शिष्टाचार यही तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ए द्रव्य द्रिव्य स्वादू कहा आयन इस द्रव्य में इतना स्वाद कहां से आ गया जरूर कृष्ण अधरामृत यहा संचारित श्री कृष्ण ने अपने अधरामृत का यहां संचार कर दिया है ए बुद्ध महाप्रभुर प्रेमावेश ऐसा कहते कहते ही श्रीमद महाप्रभु को जड़ता मूर्छा की अवस्था आ गई जगन्नाथ के सेवक देख संबरण कही श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय जगन्नाथ के सेवक को जब सामने देखा तो महाप्रभु ने अपने भाव की शांति की तो भावोदय भाव संधि भाव सबलता और भाव शांति ये चारों दशाएं महाप्रभु के अंग में उदय हो रही हैं अभराम का दर्शन करके भावोदय हुआ भावोदय प्राप्त करके जब आश्चर्य इत्यादि के अनेक अनेक भाव आश्चर्य अद्भुतता विस्मय ये सारे भाव जहां महाप्रभु के साथ में प्रेम के भाव के साथ में ये सारे भाव मिल रहे हैं वहीं जगन्नाथ जी के अंग सेवक पुजारी जी उनका जो दर्शन किया उन पुजारी का दर्शन करके महाप्रभु का वो जो भाव था वह भाव शांति हो गया तो भाव भावों और भाव संधि और भाव संधि के बाद में भाव शांति ये अवस्था महाप्रभु की उत्पन्न हो गई है सुकृतल फेलाभ बोले बार बार महाप्रभु कह रहे हैं ये फेलाल गजब बड़ी मार्मिक पंक्ति है अंडरलाइन अधोरेखांकित करने लायक पंक्ति है कि सुकृति लभ्य फैलालब यह फैलालब किसी सुकृति से प्राप्त होने वाला सुकृति क्या है सुकृति का तात्पर्य है किसी वैष्णव की कृपा से समझ लेना सुकृति माने किसी वैष्णव की कृपा से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुकृति माने सौभाग्य बंद सौभाग्य नहीं कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला सौभाग्य नहीं कि दान किया तीर्थ किया पुण्य किया उससे कोई हमको सौभाग्य की प्राप्ति हो रही भाग्य मिल रहा है उसको स्वकृति नहीं कहेंगे रसशास्त्र में भक्ति शास्त्र में स्वकृति का तात्पर्य है संत कृपा के, के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सौभाग्य है संत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला सौभाग्य के नाप परम स्वतंत्रण तद भक्त कृपा जात मंगलो दैनो इन्वर्ट कुमार बंद सुकृति की जो परिभाषा विश्व चक्रती चक्रवर्ती ने दी वो दी के नाप परम स्वतंत्रों भगवत कृपा परम स्वतंत्र है के नाप परम स्वतंत्र ऋण कोई परम स्वतंत्र संतगण साफ परम स्वतंत्र हैं तो जो संतगण परम स्वतंत्र हैं के नाथ परम स्वतंत्र हैं तद भक्त कृपा जात किसी भक्त की कृपा से उत्पन्न होने वाला जो मंगलोदय उस मंगलोदय का नाम है सुकृत विष्णा चकुर्थी ने अर्थात किसी संत की कभी हमसे हमारे द्वारा कोई सेवा बन गई हो और संत यदि प्रसन्न हो प्रसन्न होकर के संत ने यदि कृपा की तो उस कृपा के द्वारा उस कृपा के द्वारा हमको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस उसर्चुनिटी का नाम है उस मंगलोदय का नाम है सुकृत कुछ कर्म तो ऐसे मिलते हैं जो कर्म करने पर अपॉर्चुनिटी मिलती है और कुछ ऐसे हैं जो कृपा के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तीर्थ यात्रा की व्रत किया कोई दान किया यज्ञ किया अब इस कर्म के द्वारा एक भाग्य बना एक अपॉर्चुनिटी बनी एक सौभाग्य बना उसको हम कर्म का विपाक कहेंगे कर्म का फल कहेंगे परंतु तो संत कृपा के द्वारा यदि कृष्ण सेवा करने का कोई अवसर मिला उस सेवा के अवसर को हम कहेंगे सुकृत सेवा भी की नहीं है सेवा का अवसर मिला है उसका नाम है सुकृत तो ये सुकृत हो तब जाकर के भागवत निवास में बड़े बाबा पंडित बाबा की शांति में विराजमान होकर के कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य मिले ये सुकृत है कहीं ना कहीं कोई संत कृपा की होगी संत ने कृपा की होगी उसके कारण हमको ये अवसर मिला भाग्योदय हुआ कि भाग्योदय होने पर श्री ग्रधारी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला यहां संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो सुकृत का ये अर्थ है तो सुकृत लभ्य फैला लब यदि किसी संत ने कृपा की हो तब जाकर के श्री कृष्ण के थेलाव का उनकी जो अधर का रस है अधरामृत है उस के माधुर्य का और गंध का किसी को आस्वाद प्राप्त हो सकता है अन्यथा पेट भर रहा है महाप्रसाद तो महाप्रसाद है उसमें तो शक्ति उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं है परंतु शक्ति प्रकट नहीं होगी शक्ति में नहीं आएगी जब तक कि संत कृपा प्राप्त नहीं संत कृपा प्राप्त है तो उस प्रसारण में अपूर्व स्वाद प्राप्त होगा यानी संत कृपा तो पहले संत का दर्शन हुआ सबसे पहले संत का दर्शन हुआ संत का दर्शन करके संत की किसी भी प्रकार से हमसे सेवा बने दूसरा स्टेप हुआ संत सेवा संत संग संत सेवा संत सेवा के द्वारा संत में कहीं प्रसन्नता उत्पन्न हुई और उसने कृपा की उसने कहीं कोई आशीर्वाद दिया कि कृष्ण भक्ति तुम्हारी बढ़े और यदि यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो यह आशीर्वाद ऐसा सुकृत हो जाएगा जो कि हमको कृष्ण सेवा करने का आगे सौभाग्य देगा तो चौथा जो स्टेप होगा वो होगा संत कृपा से प्राप्त होने वाली कृष्ण सेवा का अवसर प्राप्त होना एक अपॉर्चुनिटी हाथ लगना ऐसे होगा तब सेवा बनेगी और तब सेवा का फल प्राप्त होगा तो सुकृत श्री विष्णा की व्याख्या की कि परम नो ये मंगलोदय का नाम है सुकृत वो सुकृत कभी कभी प्राप्त होता है किसी संत की कृपा के द्वारा ऐसा मंगलोदय ऐसी अपॉर्चुनिटी व्यक्ति के हाथ में लगती है सौभाग्य अपने हाथ में लगता है जिससे आगे वो भजन करेगा सुकृत तो होगा तो भजन होगा सुकृत तो नहीं है संत की कृपा नहीं है तो अपने द्वारा भजन नहीं हो सकता है कोई तो ये कहे कि मैं इतनी माला करूंगा इतने लाभ जप करूंगा नहीं कर सकता है संत की कृपा तो होगी, होगी तो मंत्र मिलेगा संत की कृपा होगी गुरुदेव की कृपा होगी तो गुरुदेव की कृपा के द्वारा फिर कार्य होगा एक बहुत सुंदर सूत्र श्री कविराज गोस्वामी जी ने दे दिया इसकी जितनी व्याख्या कृपा की अब जितनी भी व्याख्या की जाए वो कृष्ण कृष्ण कृपा की व्याख्या और संत कृपा की व्याख्या गुरुदेव की कृपा की व्याख्या केवल इतने से शब्द में गुरु कर, संत कृपा संत कृपा के द्वारा गुरु कृपा गुरु कृपा के द्वारा कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा के द्वारा साधन साधन के द्वारा फिर आस्वाद की प्राप्ति ये पूरा का पूरा जो प्रचार है उस पूरे प्रकार को केवल एक पंक्ति में दे दिया ये जो जगन्नाथ जी का आज आजा लव जो आस्वादन हो रहा है फेला माने मुख की जो लार मुख का जो रस है उस रस के एक लव मात्र का उसकी एक गंध मात्र का जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है वो अद्भुत है और महाप्रभु बार बार कह रहे हैं सुकुत लव्य फेला लव सुकुत फेला लव आ न जाने मेरे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जिसके कारण आज श्री कृष्ण के की के गंध मुझे प्राप्त हुई या लव मुझे प्राप्त हुआ ऐसा कहकर के महाप्रभु नाच रहे हैं क्या ये प्रसाद नहीं है ये तो सुकुत लव्य फेला लव है पुण्य के द्वारा संतों की कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला फेला लव है ईश्वर से पूछे प्रभु कि और, और कुछ समझ में नहीं आई क्या कह रहे हो इसका क्या अर्थ है कुछ समझ में नहीं आया है प्रभु कहे ये दिले कृष्ण कि आपने मुझे जो कृष्ण अधरात दिया है ब्रह्माद्य दुर्लभ यही निंदोय अमृत ये फैल ये, ये प्रसाद जो दिया है इसकी गंध और इसकी इसका स्वाद ये ऐसा है कि ब्रह्मा आदि के लिए भी यह परम परम दुर्लभ है बेचारा स्वर्ग का अमृत बोते इसके सामने टिकता ही कहा है बोते इसके सामने कहीं इसके कहीं अंश मात्र में भी कहीं नहीं आता है बट्टे में भी कहीं नहीं आता है निंदा अमृत ये अमृत की भी निंदा करता है और अमृत शब्द के दो अर्थ अमृत माने स्वर्ग का अमृत और अमृत का दूसरा अर्थ होता है मोक्ष ब्रह्म ब्रह्म को भी अमृत कहते हैं तो ब्रह्म सुख और भोग सुख दोनों को ये निंदित कर देता है ऐसा ये आधार अमृत है कृष्ण भुक्त तार फैला नाम फैला किसको कहेंगे बोले कृष्ण के भोजन के बाद में जो शेष बचा है और जिसमें श्री कृष्ण के अधरा होकर के विराजमान कृष्ण के भुक्त कृष्ण ने मुख में कोर लिया मुख को श्री कृष्ण ने निगला और फिर जो मुख में शेष रहा वही फैला होकर के विराजमान है झाग होकर के विराजमान है फैला होकर के अवशिष्ट होकर के विराजमान ताल एक लव पाए उसका एक लव भी यानी किसी को मिल जाए से ही भाग्यवान वो परम परम भाग्यवान है सामान्य भाग्य, सामा भाग्य हित पार प्राप्ति नहीं है अंतर कर दिया सुकृत का अंतर और पुण्य का अंतर पुण्य और सुकृत दो अलग अलग चीज हैं। पुण्य है, है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला सुकृत है श्री संतक के द्वारा प्राप्त होने वाला तो सामान्य भाग्य तार प्राप्ति नहीं हो सामान्य किसी पुण्य कर्म करने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है कृष्ण पूर्ण कृपा से ही कृष्ण के ऊपर पूर्ण कृपा होगी वो ही इस सुकृत को प्राप्त करेगा अर्थात कृष्ण स्वयं तो कृपा करने के लिए कभी आएंगे नहीं कभी कभी आएंगे एक आध किसी किसी के सामने आ जाएंगे सबके सामने तो आएंगे नहीं कृष्ण जब भी कृपा करना चाहते हैं तो कृष्ण किसी संत के माध्यम से जीव के ऊपर कृपा कर तो संत कोई कृपा करता है तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से संत इस जीव के ऊपर कृपा करता है तब या उसके आस्वादन को कहीं प्राप्त कर सकेगा तो कृष्ण गया तो पूर्ण कृपा से ही पाए जिसकी कृष्ण के ऊपर पूर्ण कृपा कर, होगी वो ही उस भाग्योदय को प्राप्त करेगा उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करेगा जो परम स्वतंत्र कृष्ण कृष्ण क्र्ष्न भक्तों की कृपा के द्वारा जो सौभाग्य प्राप्त होगा आगे भजन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा सामान्य भाग्य वो नहीं है सुकृत शब्द कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य कृष्ण की कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला जो पुण्य है उसको हम कहेंगे सुकृत और सामान्य कर्म से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है उसको हम कहेंगे पुण्य पुण्य और सुकृत में यही है पुण्य दो प्रकार का एक कर्म के द्वारा एक कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला सही यार है फैला पाए सही ही धन्य जो जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी वो ही ऐसे फेला को प्राप्त कर सकेगा अर्थात भगवत प्रसाद आरोपते समय श्री कृषि के अध का उसको आस्वाद प्राप्त हो सकेगा अन्यथा भगवान का जो अधरात का जो माधुर्य है वो अपने आप को छुपाए रखेगा और वो केवल अन्न के स्वाद को वस्तु जो सामग्री बनी है उस सामग्री के भोग्य पदार्थ के स्वाद को वो ग्रहण करेगा कृष्ण के आधार का स्वाद नहीं लेगा एतबल प्रभु विदा दिला प्रभु निज वाषा आया ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने सब लोगों को विदा किया और आप श्री जगन्नाथ जी के उपल भोग का दर्शन करके जगन्नाथ जी में विभिन्न जो जैसे हमारे यहाँ पर संध्या आरती श्रृंगार आरती इत्यादि है ऐसे ही वहां पर विभिन्न जो धूप आरती इत्यादि, उनका दर्शन करके श्री महाप्रभु उस समय मध्यान्हर्वाहन कृष्णाधर अमृत सदा अंतरे स्मरण महाप्रभु ने अपने मध्यान्ह जो स्मरण इत्यादि कृत्य है उनको किया और कृष्णाम कृष्ण के अध का उस समय स्मरण करते हुए श्रीमंद महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं बाह्य अवस्था में महाप्रभु सन्यास के धर्मों का पालन कर रहे हैं और अंतर दशा में श्री राधा भाव में श्री कृष्ण अधरा मृत का पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोलो मिताय गौर हरि श्री राधा गिरधारी प्रभु की जय हरि वो आगे फिर आगे का जो प्रसंग है उसका वर्णन करेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री गो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरी लाल की जय जय श्रा श्रा